उपस्थित महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाई शांति में निर्विकार अविनाशी जीवन की मांग मानव मात्र की मौलिक मांग है अनुभवी संत के मुख से मैंने ऐसा सुना है कि अशांति से पीड़ित रहने वाले व्यक्ति के भीतर परम शांति की मांग रहती है जिसको परम शांति की मांग होती है उसको इस बात में विश्वास करना चाहिए शांतिमय जीवन का अस्तित्व है और वह मिल सकता है इसी प्रकार निर्विकार होने की आवश्यकता मनुष्य को है तो उसे इस बात में विश्वास करना चाहिए कि निर्विकार जीवन है और मुझे मिल सकता है जिस अविनाशी जीवन की मांग हम सभी अनुभव करते हैं उस अविनाशी जीवन की सत्ता में विश्वास करना हमारा आपका वर्तमान का पहला पुछार्थ है अब कोई भाई ऐसा हो कि साधन तो करता रहे और यह मानता रहे कि निर्विकार जीवन होता ही नहीं है फिर सफलता संभव नहीं जिसके बारे में आप अपने भीतर ऐसी निस्संदेह नहीं होंगे उसकी ओर आपका प्रयास सजीव कैसे होगा साधकों के कल्याण के लिए अनुभवी संतों ने बड़े जोर से हम लोगों को विश्वास दिलाया कि ऐसा मत सोचो कि तुमको बनाने वाले परमात्मा ने तुम्हारे भीतर मांग पैदा कर दी और उसकी पूर्ति का विधान नहीं बनाया मनुष्य अपनी कामनाओं के सम्बन्ध में अपने जीवन काल में ऐसा अनुभव करता है कि कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं और उनकी पूर्ति नहीं होती है इस आधार पर अंदाज नहीं लगाना चाहिए कि मांग की पूर्ति नहीं हुई। कामना और मांग दोनों में अंतर है कामना कहते हैं उसको जो स्व ऐसी पर की हमें खींच ले जाए अपने से भिन्न की जरूरत अनुभव करो तो उसका नाम है कामना अथवा इच्छा इच्छा पैदा हुई नहीं कि व्यक्ति अपनी स्वाभाविक शांति से अशांति में कूद पड़ता है गतिशीलता उत्पन्न हो जाती है चिंतन उत्पन्न हो जाता है और पराधीनता आ जाती है अतः जो परिश्रम में डाल दे पराश्रित बना दे उसका नाम है इच्छा इसके विपरीत जो अपने में है और स्वतः ही अभिव्यक्त होता है जिसका नाश नहीं होता जिसकी पूर्ति अनिवार्य है जो सब दुखों का नाश करा देता है जो परिश्रम और पराश्रय से मुक्त करा देता है उसका नाम है मां इच्छाओं के संबंध में यह विधान है कि सभी इच्छाएं किसी की भी पूरी नहीं होती हैं, परंतु मांग के संबंध में ऐसी बात नहीं है मांग कहते ही है उसको जिसकी पूर्ति अनिवार्य है यह मानव जीवन का मंगलमय विधान है मांग को जागृत रखना उसे सजीव बनाना उसकी तीव्रता को बढ़ाना हमारा पुरुषार्थ है और उसकी पूर्ति का सारा प्रबंध परमात्मा के मंगलमय विधान से होता है शरीर और संसार के सहयोग से जीना मेरे लिए संतोषदायक नहीं लगा मैंने अपनी दयनीय दशा को जब संत के सामने रखकर बार बार निवेदन किया कि सुख दुख का द्वंद कैसे मिटेगा तब उन्होंने मुझको विश्वास दिलाया था और उसी से मुझे बड़ा बल मिला उन्होंने कहा कि ऐसा मत सोचो कि परमात्मा ने दुख रहित जीवन की मांग तुम्हारे भीतर जगा दिया और उसकी पूर्ति का इंतजाम नहीं किया सत्य की मांग है तो तुम्हें मान ही लेना चाहिए कि सत्य की सत्ता भी विद्यमान है अज्ञानता के के भ्रम दुख से तुम दुखी हो भ्रम निवारण के लिए ज्ञान के प्रकाश की तुम्हें आवश्यकता है तो तुम इस बात को मान ही लो कि स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप परमात्मा विद्यमान है ऐसा हो नहीं सकता कि मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश चाहिए और हमेशा के लिए उसके सामने अंधकार ही बना रहे नहीं। सच्ची बात तो यह है कि ज्ञान स्वरूप परमात्मा विद्यमान है इसलिए तुमको उसकी आवश्यकता मालूम होती थी इसलिए तुम उस ज्ञान स्वरूप की सत्ता में विश्वास करो कि वह है उसकी विद्यमानता में जब निस्संदेहता रहेगी तभी उसके लिए सजीव प्रयास चलेगा ठीक है ना जी सत्य स्वरूप जीवन है ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप परमात्मा है जो साधक इस सत्य में विश्वास करेगा वही जीवन के मौलिक प्रश्नों को हल कर सकेगा जीवन के मौलिक प्रश्न मानव मात्र के सामने आते हैं प्रत्येक सजग भाई बहन जानना चाहते हैं कि वर्तमान अशांति कैसे मिटे दुख रहित जीवन कैसे मिले मृत्यु के भय से मुक्ति कैसे मिले नीरसता के नाश के लिए पवित्र प्रेम रस कैसे मिले आ गया ये सभी समस्याएं हल हो जाती हैं जब की चारक दिव्य चिन्ह में रसरूप जीवन की सत्ता में विश्वास करता है सबसे पहले जब मैं श्री स्वामी जी महाराज के पास पहुंची, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख है क्या मैंने कहा यहां महाराज बड़ा भारी दुख लेकर आई है क्या दुख है उस समय की जो मेरी फीलिंग थी वह मैंने कहकर सुनाया जो चाहती हूं सो होता नहीं है जो होता है वह भाता नहीं है जो भाता है रहता नहीं है यह भी कोई जिंदगी है ऐसी जिंदगी लेकर मैं क्या ऐसी जिंदगी का भार मैं क्यों ढूं मुझे अपना दुख बताने में कुछ समय लगा क्योंकि मैंने अपना हाल विस्तार से सुनाया जी महाराज ने एक ही वाक्य में मुझे उत्तर दे दिया उन्होंने कहा कि लाली जब तुम्हारा ही अनुभव है कि जो चाहती हो, नहीं नहीं होता है, छोड़ क्यों सही और अकाट्य उत्तर मिला उसके बाद मैंने फिर पूछा कि मेरे सामने जो दशा है उसको धोने के लिए मैं विवश क्यों हूँ अनचाही दुखद बातें होती रहती है और मुझे विवश होकर दुख सहन करना पड़ता है ऐसा क्यों उस समय तक मैं कर्ता को ही दोष लगाया करती थी कि ऐसा संसार उन्होंने क्यों बनाया दुख भरे संसार में उन्होंने मुझे क्यों भेजा अपनी मर्जी से उन्होंने सृष्टि बनाई और मुझे उसमें रख दिया है सुख दुख का द्वंद मुझसे सहन नहीं होता है किसने मुझे नापसंदगी की जिंदगी जीने के लिए बाध्य किया है ये सारी बातें स्वामी जी महाराज को तो मैंने सुना दिया अब संत समागम आरम्भ हो उन्होंने कहा कि भाई बात ऐसी नहीं है तुम्हारा सोचना बिल्कुल ही गलत है तुमको शांति चाहिए तुम्हारे रचयता में शांति तत्व विद्यमान है तुमको अमर जीवन चाहिए तुम्हारे निर्माता में अमरत्व विद्यमान है तुमको प्रेम का रस चाहिए प्रेम स्वरूप परमात्मा विद्यमान है तुम्हारे भीतर जिस जीवन की मांग है वह पहले से ही विद्यमान है तुम विश्वास करो कि जीवन उसी को कहते हैं जिसमें दुख अभाव और नीरसता नहीं है प्रत्येक शांति अमरत्व और सरसता है सिर शांति परम स्वाधीनता और अनंत रस से भरा हुआ जो है उसी का नाम जीवन है और जिस दुख का भार तुम ढो रही हो वह तुम्हारी भूल के परिणाम से उपजी हुई दशा है अब तुम अपना चित्र देखो तुमने भूल जनित दशा को तो जीवन मान लिया और जो जीवन है उसमें संदेह कर लिया तो जैन कहाँ से आए सुनकर मेरी आंखें खुल गई सचमुच कैसा भ्रम है आदमी यूं ही कहता रहता है कि जीवन बड़ा दुखमय है बड़ा जंजाल है सोचो तो सही जीवन कभी दुखमय होता है और जो दुखमय होता है उसको जीवन कहते हैं अरे भाई जो सत्य होता है सनातन होता है आनंदमय होता है रसमय होता है उसका नाम जीवन है श्री स्वामी जी महाराज ने जीवन की परिभाषा जो बताई वह मुझे बहुत पसंद आई वैसा जीवन मुझे अवश्य चाहिए था मैंने कहा अच्छी बात है उस समय की जो मेरी दशा थी उसमें एक परसेंट भी मेरे पसंद आने लायक कोई बात नहीं थी परंतु श्री महाराज जी की बात से मुझे यह मालूम हो गया कि जिसमें अप्रिय लगने लायक कोई बात ही नहीं है उसी को जीवन करते हैं और वह जीवन विद्यमान है इस उत्तर से मुझे बड़ा धीरज मिला मैंने तुरंत उनसे पूछा कि स्वामी जी महाराज मैं जानना चाहती हूँ जिस जीवन की परिभाषा आपने बताई वह किसको मिलता है बड़ा सजीव प्रश्न था मेरा वस्तुतः मैं जानना चाहती थी कि जीवन जिनको मिलता है उनमें मैं स्वयं शामिल हो सकती हूँ नहीं उन्होंने एकदम ऐसी तत्काल उत्तर दिया कि सबको मिलता है इस उत्तर के सुनते ही मुझ में आशा का संसार हो गया जैसे ही श्री महाराज जी के मुख से निकला कि जीवन सबको मिलता है मुझे आगामी पुरुषार्थ का आधार मिल गया फिर कभी मुझे संदेह नहीं हुआ ऐसा लगा कि ये समझ जो कह रहे हैं वह सच्ची बात है मुझे बहुत पसंद आया मैंने सोचा कि सबको मिलता है तो मुझे भी मिल सकता है ठीक है भाई दुख का भार ढोने से छुट्टी मिल सकती है तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी? मैं बहुत प्रसन्न हो गई अब अगला प्रश्न उठा मेरे भीतर मैंने पूछा महाराज जी कैसे मिलता है प्राप्ति का उपाय भी मुझे चाहिए था उत्तर मिला पसंद करने से तुम पसंद कर लो उस जीवन को मिल जाएगा अब आप देखिए मेरा पहला प्रश्न था जीवन है कि नहीं उत्तर मिला है दूसरा प्रश्न उठा किसको मिलता है उत्तर मिला सबको मिलता है तीसरा प्रश्न हुआ, कैसे मिलता है उत्तर आया पसंद करने से मेरे तीन प्रश्नों के श्री महाराज जी ने अत्यंत निश्चयात्मक तीन उत्तर जो दिए तो उसी क्षण में उसी जगह पर मेरा दिल दिमाग एकदम शांत हो गया मृतक जियावनी अमृत घूंट जैसे मिल गए। आप मेरी दशा का अनुमान लगाइए कि किस प्रकार जीवन की तीव्र जिज्ञासा लेकर मैं श्री महाराज जी के पास आई थी सुख दुख के द्वंद की पराधीनता मुझे असह्य थी प्रतिकूलताएं सहन नहीं होती थी अनुकूलताओं में ठहराव नहीं था भीतर का अभाव सताता रहता था परित्राण कहीं दिखता नहीं था मैं व्यग्र थी यह जानने के लिए कि ना पसंदगी की नापसंदगी की दशा मिटती भी है कि नहीं दुख अभाव और पराधीनता से मुक्त जीवन होता भी है कि नहीं मास्टर डिग्री तक के अध्ययन के क्रम में मेरे भीतर के इन ज्वलंत प्रश्नों का समुचित उत्तर मुझे नहीं मिला था सब ओर से निराश होकर संत के पास आई थी भरी सभा में मैं प्रश्न करती गई, श्री महाराज जी उत्तर देते गए मेरी बेटली शांत होती गई, जैसे डूबते हुए को जरा सा भी सहारा मिले तो वह बड़े जोर से उसको पकड़ लेता है वैसे ही श्री महाराज जी के उत्तर मेरे द्वारा कस के पकड़ लिए गए और प्रयास ही उनके उत्तर मेरे अहम में अंकित हो गए मुझ में बड़ा भारी परिवर्तन आ गया आगामी साधन के क्रम में मुझे बड़ी सहायता मिली आप अंदाज लगा सकते हैं कि मेरा कितना बड़ा काम उस एक ही बार के संत स में हो गया दुख मिटाया जा सकता है परम प्रेम के रस से भरपूर सरस जीवन मिल सकता है इस संभावना से ही मुझ में नव जीवन का संचार हो गया इसी आधार पर आप भाई बहनों से मैं निवेदन कर रही हूँ कि दुख अभाव और मृत्यु को अंगीकार मत करिए जिस दिव्य चिन्हय रसरूप जीवन की मांग है आप में वह अवश्य पूरी होगी श्री महाराज जी की अपनी खोज है कि मांग कहते ही है उसे जिसकी पूर्ति अनिवार्य हो मेरे साधन युक्त जीवन का यह पहला अध्याय पूरा अब दूसरा अध्याय सुनिए उसमें क्या है श्री स्वामी जी महाराज की बातों को सुनकर के मैंने दृढ़ता पूर्वक निश्चय किया कि ये महात्मा जो कहते हैं सो मैं जरूर करूंगी इनके पास जो अलौकिक अनुभव है सो मुझे मिल जाएगा पुरुषार्थ आरंभ हुआ साधन के क्रम में प्रवेश करने के बाद श्री महाराज जी के वचनों के अनुसरण की चेष्टा आरंभ हुई संत के वचनों को पूरा पूरा मान लिया मैंने ऐसा तो नहीं कर सकती परंतु मुझे कुछ पता नहीं चला कि मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व कब उन महात्मा के प्रभाव से इतना प्रभावित हो गया कि सोचने विचारने और जांच पड़ताल करने का कोई मौका ही नहीं मानव जीवन ऐसा विलक्षण है मैं क्या बताऊँ आपको मैंने विधि विधान से नि प्रति कोई कठिन साधना की हो ऐसी बात नहीं है केवल जीवन के प्रति एक गहरी जिज्ञासा थी उसी से मेरी पृष्ठभूमि ऐसी तैयार हो गई थी कि मैं समस्याए बताती रही श्री महाराज जी परामर्श देते रहे मेरा समाधान होता गया केवल एक एक बार मैंने प्रश्न रखे उत्तर मिले तो फिर जीवन में कभी भी दोबारे वे प्रश्न नहीं उठे संदेह सदा के लिए मिट ही गया यह संत समागम एवं सत्संग की महिला है सुंदर सुन्दर ललित भाषा और शैली में सत्संग की महिला कहकर सुनाना सीखा मैंने पीछे और सत्संग के प्रभाव से जीवन सुधर गया पहले साधन के क्रम में जिसको दूसरा अध्याय में कह रही हूँ उसमें बहुत बढ़िया बात मेरे सामने आई और तो क्या है कि नित्य जीवन विद्यमान है ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप वह एक नित्य विद्यमान है उसकी विद्यमानता का यह प्रभाव है कि हम लोग उस नित्य जीवन की आवश्यकता अनुभव करते हैं। अतः हमें उसकी सत्ता में दृढ़ आस्था रखनी चाहिए हमारी मांग पूरी होगी अवश्य अब आगे देखिए चूँकि वह प्रेम स्वरूप परमात्मा अपना प्रेम दे करके मुझको आनंदित करने के लिए लालाय है इसलिए उसके प्रेम की प्यास मुझ में जगती है अपनी भूल जनित दशाओं में फंस कर के हम सब जब तड़पने लगते हैं, तो हम लोगों को उस दुख में से उबारने के लिए वे मंगलकारी अपना संदेशा भेजते हैं, याद दिलाते हैं मौन निमंत्रण भेजते हैं। बहुत प्रकार के इंतजाम करती है ऐसा होता है नाशवान संसार की आसक्ति में क्षण शरीर के नाश के भय से भयभीत होने वाला व्यक्ति धन के चली जाने से उसके लोभ से पीड़ित होने वाला व्यक्ति तन धन डिग्री और पद का झूठा अभिमान जिसने अपने में पाला था वह धन और पद के छूट जाने से पीड़ित हो गया परेशान हो गया इस प्रकार अपने ही भ्रम के कारण पीड़ित हो गया है व्यक्ति उसे देखकर करुणा सागर जगत पिता और करुणामी महिना मई जगत जननी मां अत्यंत द्रवित हो जाती हैं हमारी छटपटाहट और झूठ मूठ दुख में पड़े रहना उनसे सहन नहीं होता है वे चाहते हैं कि उनके बच्चे दुख से मुक्त हो जाएं, तो उनके इस शुभ संकल्प से हमारे भीतर जागृति आ जाती है वे देखते हैं कि उनके पास अमृत का आवाज सागर लहरा रहा है और उन्हीं का बच्चा रस का प्यासा संसार में भटक रहा है सहज करुणा से प्रेरित होकर वे अपनी याद दिलाते हैं तो हम लोगों को उनकी याद आती है अब आप देखिए जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया मेरे साथ ऐसा हुआ है थोड़े ही दिनों के बाद मैं जीवन को अधिक कोमल भाव से देखने लगी पहले अध्याय में यह बात आई थी कि मुझमे जीवन की मांग है तो उसकी पूर्ति का विधान भी है अब यह सत्य स्पष्ट हो गया कि नित्य जीवन पहले से विद्यमान है इसलिए हम लोग उसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं हम उनसे विमुख होकर निरस्ता की पीड़ा सह रहे हैं हमारी पीड़ा उनसे सही नहीं जाती है उनमें करुणा उद्वेलित होती है उसकी प्रतिक्रिया है कि हमें उनकी याद आती है सचमुच मैं ऐसा फील करने लगी थी आपका मन बहलाव नहीं कर रही हूँ मुझे ऐसा ही सूझने लगा कि उनकी करुणा के बिना यह बात हो नहीं सकती थी सोचिए ना, रूपा प्रवृत्तियों में फंसे हुए आदमी को थोड़ी थोड़ी देर में चेतना आती रहती है आदमी सोचता है कि इतने दिन बीत गए भजन किया ही नहीं इतने दिन बीत गए साधन किया ही नहीं इस तरह साधना की भजन की भगवान की याद हम लोगो को बीच बीच में आती रहती है सुख भोग में फंसे हुए मनुष्य के भीतर चेतना जगती रहती है कि अरे भाई आज शरीर स्वस्थ है खाने पीने खेलने का सुख मिल रहा है आगे चलकर शरीर रोग ग्रस्त हो जाएगा अंग अंग शिथिल हो जाएंगे अपना कोई वश न चलेगा अब क्या करेंगे इस प्रकार का चिंतन होता रहता है संत जनों के भक्त जनों के एवं अपने अनेकों एजेंट्स के द्वारा परमात्मा हम लोगों को ये सूचनाएं भेजते ही रहते हैं कि होश में रहो कहाँ भटक रहे हो कहाँ फंसे हुए हो अब मैं ऐसा कहती हूँ चूँकी वे अनंत परमात्मा विद्यमान हैं और उनमें अनंत शांति अनंत आनंद और प्रेम रस की अनंत मधुरता है इसलिए वे अपनी सारी विभूतियों को लेकर के हम सब लोगों के जीवन को उस रस से अपलावित करना पसंद करते हैं यह उनकी कृपाणता है जो हम लोगों को भवजाल में फंसी हुई दशा में भी सचेत करती रहती है यह उनके प्रेम का प्रभाव है कि हमारी भीतर उन प्रेम स्वरूप परमात्मा से रस पाने का और उनको रस देने का एक भाव उदित होता रहता है ऐसा जब से मेरे ध्यान में आया तब से जीवन के प्रति एक उत्साहपूर्ण मनोवृत्ति बन गई। संत की शरण में बैठकर जीवन की चर्चा सुनने के बाद और बहुत सोच विचार करके विश्वास पथ की साधना को आरंभ करने के बाद मेरा सब पुराना दुख मिट गया अब आप सोचिए प्रायः साधकों के भीतर भीतर परमात्मा से दूरी प्रतीत होने के कारण निराशा आती रहती है वे भीतर ही भीतर सोचते हैं क्या जाने परमात्मा कहाँ है क्या जाने वे किस साधना से किस विधान से मिलते हैं क्या जाने अपने को कब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इस तरह की निराशा की छाया घेरे रहती है संदेह काल में मेरी भी ऐसी ही दशा थी संत समागम के बाद वह निराशा की छाया भी मेरे सामने से सदा के लिए हट गई अब साधन के क्रम का तीसरा अध्याय आरंभ हुआ मुझे बड़ा सहारा मिल गया किस आधार पर कि भाई मैं निर्दोष हो जाऊं, मेरे भीतर कोई विकार न रह जाए मैं निज स्वरूप से अभिन्न हो जाऊं, मैं परमात्मा के प्रेम से भर जाऊं यह आवश्यकता केवल मेरी नहीं है यह उस सत्य संकल्प का भी संकल्प है मुझे पता कैसे चला स्वामी जी महाराज ने जीवन का मंत्र मुझे पढ़ा दिया उन्होंने कहा कि मानव हृदय की रचना प्यारे प्रभु ने अपने प्रेम रस के आदान प्रदान के लिए किया है इस उद्देश्य की पूर्ति में वे हर प्रकार से सहायता करते हैं तुम एक बार हृदय से अपने को भगवत समर्पित कर दो कह दो हे प्रभु मैं तेरा लेंगे तुम शंकालो हृदय से भी कहोगे तो वे संभालेंगे तुम्हारा भाव कच्चा होगा तो भी वे अपनी ओर से उसे पक्का करा देंगे तुम्हें पकड़ लेंगे कसके छोड़ेंगे नहीं तो वे अपना बनाकर छोड़ना जानते ही नहीं है कितनी बढ़िया बात है इतना सुनकर फिर मैंने अपनी बुद्धिमानी लगाई मैंने कहा स्वामी जी महाराज मैं कहती रहूं कि हे प्रभु मैं तेरी हे प्रभु मैं तेरी तो इतने से काम बनेगा मुझे भगवान की बड़ी भारी जरूरत मालूम होती है दुनिया में असहायता मुझे सता रही है सुख दुख का भार मुझसे ढोया नहीं जाता है इस कारण मुझको उनकी बड़ी जरूरत है मैं कह सकती हूँ कि हे प्रभु मैं तेरी लेकिन मुझसे बहुत अच्छे अच्छे न जाने कितने भक्त हैं उनके मेरी बात उन्होंने नहीं सुनी तो तब तो यह वन साइडेड रिलेशन मुझको पसंद नहीं है देखिए मैं बात नहीं बना रही थी एकदम भीतर से बड़ी जोरदार दुविधा थी मुझ में मैं सोचने लगी थी कि यह भी कोई बात है मैं निहोरा करती रहूंगी पुकारती रहूंगी और उनको फुरसती नहीं हो सुने तो मैंने पहले से सुन रखा था परमात्मा के बारे में कि वे सब प्रकार से पूर्ण हैं तो मैं यही सोच रही थी कि मुझ में अभाव है इसलिए मैं उनकी आवश्यकता अनुभव करती हूँ सब प्रकार से पूर्ण है तो उन्हें मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है क्या जरूरत है जो स्वयं सब प्रकार से पूर्ण है उसको कोई जरूरत है नहीं उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो प्रेम स्वरूप परमात्मा के परम मित्र श्री स्वामी जी महाराज ने मेरी बात सुनकर अपने हृदय को थाम लिया उनके प्यारे प्रभु के प्रेमी स्वभाव के विपरीत चर्चा सुनकर इतना विराह पैदा हुआ उनमें कि आंखों से एकदम आंसू झरने लगे बड़ी मुश्किल से अपने को संभाल करके श्री महाराज जी से कहने लगे देवकी जी ऐसा सोचना तुम्हारा बिल्कुल निराधार है गलत है ऐसा नहीं है लाली ऐसा क्यों सोचती हो मनुष्य और परमात्मा के बीच के संबंध को तुमने क्या समझा है तुम्हारा कहना सही नहीं है सच्ची बात तो यह है कि तुमको उनके प्रेम रस की जरूरत है तो उनको भी तुम्हारी जरूरत है मैंने पहली बार यह सब सुना बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत आश्वासन मिला श्री स्वामी जी महाराज ने एक उदाहरण देकर इस विचार को संतुष्ट किया उन्होंने कहा एक छोटा सा नया पैदा हुआ बच्चा माँ की गोद में है हर प्रकार से उसको माँ की जरूरत है माँ दूध पिला दे कपड़े संभाल दे गोदी में रखकर रक्षा करे सर्दी गर्मी से बचाए बात्सल्य प्रेम से उसका पोषण करे और अनेकों प्रकार के शिक्षण दे इन सारी बातों के लिए बच्चे को बासल्य मई माँ की बड़ी भारी आवश्यकता है लेकिन सोचो तो सही क्या माँ को बच्चे की आवश्यकता नहीं है साधना की दृढ़ता के लिए जीवन संबंधी मेरे चिंतन में आगे एक नया चैप्टर खुला खुले कानों से मैंने सुना और मुक्त हृदय से उसका स्वागत किया संत कहते जा रहे थे माँ की गोद में अगर बालक न हो तो मातृ हृदय की जो वत्सलता का रस है वह सार्थक कैसे होगा अगर गोद में बालक न आवे तो कोई माँ मां बन सकती है मां के हृदय की कोमल भावना जो है वह शिशु के लिए ही सार्थक है निरीह और सब प्रकार से असमर्थ बालक अगर माँ की गोद में न हो तो माँ की महिमा और किसके काम आएगी माँ की महिमा माँ के काम आएगी क्या हृदय का प्रेम रस दूध के रूप में पिलाकर कर माँ बच्चे को पालती है सेवा प्याग और प्रेम का प्रतीक है माँ उसकी ये सब विशेषताएं शिशु के काम आती हैं। इस दृष्टि से माँ की बड़ी महिमा है उस महिमा से पोषित होने के लिए पूरित होने के लिए धन्य और कृतज्ञ होने के लिए कोई शिशु चाहिए कि नहीं चाहिए जी सही श्री स्वामी जी महाराज ने ऐसा उदाहरण देकर मुझको विश्वास दिलाया कि अरे भाई तुम्ही को प्यारे प्रभु की जरूरत है ऐसी बात नहीं है यह वन साइडेड रिलेशन नहीं है यह रिलेशन तो दोनों तरफ से है और साधक की तरफ से जितना है उससे असंख्य गुना अधिक परमात्मा की तरफ से है क्योंकि हम अपनी तरफ से मानते हैं कि हम प्रभु के हैं परंतु वे सर्वज्ञ भली भाती जानते हैं कि हम उनके हैं साधक प्रारंभ में प्रभु के प्रति अपने पन का भाव धारण करता है तो वह अपना पन बहुत ही दुर्बल होता है लेकिन परमात्मा की ओर से साधक के प्रति जो अपन का भाव आता है वह बड़ा ही प्रबल होता है उसकी क्षति नहीं होती है वह कभी घटता नहीं है वह साधक के जीवन को मधुर रस से अपलावित कर देता है अब तुम अपने और उनके बीच के संबंध को वन साइडेड रिलेशन मत करना। श्री महाराज जी के समझाने से मेरे भीतर ऐसा लगा कि यह बात बिल्कुल सच्ची है मुझे परमात्मा का आश्रय चाहिए तो उन्हें भी मुझ जैसा आश्रित चाहिए उनको मेरी जरूरत इस रूप में है कि मुझ पतित का उद्धार करेंगे तो उनका पतित पावन नाम सार्थक होगा यह सोचकर मुझ में बड़ी निश्चिंतता आ गई, बड़ा बल भीतर से भर गया बहुत बढ़िया बात हो गई। संत कबीर का एक प्रसंग याद आ गया भगत हरि नाम सुन दिया कबीरा कबीरा नाम सुन गयो सो प्रभु का नाम भक्त बच्चल है यह सुनकर संत कबीर रोने लगे कि भाई जो कोई भक्त होगा उसको वे मिलेंगे फिर किसी ने कहा कि नहीं कबीर जी ऐसी बात नहीं है प्रभु का नाम केवल भक्त बत्सल नहीं है उनका नाम पतित पावन भी है अधम उदाहरण भी है यह सुनकर संत कबीर चागर साम कर सो गए कि अब कोई चिंता की बात नहीं है यदि भक्त होने के नाते हम उनके पास नहीं पहुंच सकते तो अधम होने के नाते हम उनसे जुट ही जाएंगे मैं अधम हूँ तो वे अधम उदाहरण है मैं पतित हूँ तो वे पतित पावन है मैं दीन हूँ तो वे दीन बंधु है मैं दुखी हूँ तो वे दुखहारी है संत की ये बातें मैंने अपने साधन पथ के पाथी के रूप में संजोली आशा जग गई विश्वास बन गया मैंने सोच लिया कि जब दोनों तरफ से संबंध है तो मेरी पुकार निरर्थक नहीं जाएगी मैं पुकारूंगी तो वे सुनेंगे जरूर मेरे जीवन में यह बात ऐसी अच्छी तरह बैठ गई कि मेरा बहुत बड़ा उपकार हो गया मनुष्य के जीवन में दुख अभाव और नीरसता का दर्शन होना बड़ा ही शुभ लक्षण है क्योंकि इनसे परित्राण पाने की सजगता आते ही जीवन के मंगलमय विधान से संत समागम एवं सत्संग अप्रयास ही उपलब्ध होता है मैंने संत वाणी में ऐसा सुना है और अपने जीवन में अनुभव किया है सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है उनके थपेड़े खाकर अधीर हुआ व्यक्ति अपने लिए आश्रय खोजता है संसार के संबंधियों में माता पिता और पति पुत्र निकटतम संबंधी माने जाते हैं इनकी असमर्थता अथवा इनके अभाव में अनाथपन की पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति सत्संग के प्रकाश में अपने परमाश्रय का परिचय पाकर सदा सदा के लिए सनाथ हो जाता है साधना के क्रम में अपने ही विकारों का नाश करने की चेष्टा में साधक जब हारने लगता है तब करुणा मय की करुणा का दरवाजा खुलता है बिना पुकारे भी वे अलख अगोचर अदृश्य रूप से तत्काल ही साधक को उबार लेते हैं यह जीवन का मंगलमय विधान है श्री स्वामी जी महाराज का अन्त सत्य है इसका चमत्कार मैंने अनुभव किया है इससे साधक को परम लाभ होता है मेरे प्रभु मेरे अत्यंत निकट हैं और बिना पुकारे भी गाढ़े संकट से उबार लेते हैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर असमर्थ से असमर्थ साधक भी आश्वस्त हो जाता है आप देखिए सत्य के पंथ में पराजय भी विजय है बहुत बड़ी बात है अपने दोषों को मिटाने में अपना बल काम नहीं करता है तो असमर्थता की वेदना से अहम का अभिमान गलता है अहम शून्य होते ही अपने में ही विद्यमान सत्य अभिव्यक्त होता है साधक अपनी साधना में बहुत आगे बढ़ जाता है और उसे अभिमान भी नहीं होता है कि मैंने अपने को निर्दोष बना लिया कैसी अनुपम करुणा है साधक को पवित्र भी बना दिया और पवित्र होने के अभिमान से भी बचा लिया इस प्रकार अहम का में सत्य की अभिव्यक्ति की रसमयी अनुभूतियों से अभिभूत होने के क्षण अनमोल है ऐसे एक एक क्षण पर अनेकों वर्षों के जप तप के फल न्योछावर किए जा सकते हैं। यह सब संत समागम में मुझे मिला है धन्य है संत और धन्य है उनका समागम जो मानव जीवन को धन्य धन्य कर देता है जिन्हें संत प्रवर की शरण में बैठकर चरण धूल के स्पर्श से मेरा जीवन मिट्टी से सोना बन गया उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करके वाणी को विराम देती अब शांत हो जाती